श्री श्री श्री राम कृष्ण श्रीरामकृष्णकमृत श्रीरामकृष्ण दक्षिणेशरे तथा भक्त भक्तगृह चुश परेद सरेरे का नरेन्द्रगमन एक नरेन्द्र विश्वनाथोपाध्याय सगतौ विश्व नेपाल ज्यौहार प्रतिभराज प्रति से प्रभुना सकाम अभीयते नरेन्द्रो द्वांशवर्षीय बी ए पाठरता अतरा अंतरा, अंतरा मुख्यतः रविवासरेक्षात्कारा आयाति तुम प्रणम्य उपबेशमस नरेन्द्र अरोध प्रकोष्ठ से पश्चिम पार्शे तानपुरायंत्र लंबान आसी सर्वेश गायक प्रति बायाम स्थितायां तबलावाद सुबंधन वर्तते उस्म कदा गान सै श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र प्रति पश्चि न न पूर्ण सन उपेष्टसी उपबेष्टस्त शबास्त सामस्य पूर्णकुंभ श्रीरामकृष्ण का प्रति किंतु नारदादय काम दुखेन मुखरा संवृत्ता श्रीरामकृष्ण नारद सुखदेव सरम अवतीर्ण दया परे मुखुरा अभूव नरेन्द्रो गांभ शिव सुंदर रूप भाति हिन्मि तद्दीन कदा सैन निरीक्षण निरीक्षा निरीक्षमा अयम मणापसागरे रूप रूपेण वेक्षसी नाथ मम सद हृदय विस्मृत श्रीपद मन शरण पश्यतेपनदाण उस्यति हृदयाकाशे चंद्र उद्ते चकोर इव क्रीडति मनोहर्ष तयमी नाथ तथा मत्ता श्याम तव प्रकाशता शांतिवाद्वराजराजचरणे हे प्राणसखे दत्प्राण सफल जीवन इद्रिग सैम इधिकार कव प्रायाम भोगो जीवने सशरी शुद्धम प्रेक्ष नाथ तव अलोकालोकेो यथानश्यति सर तथा नाथ तव प्रकाशत प्रणश्येत पापाधकार अयिध्रुवता जलद्विश्वास हे प्रज्वाल्य दीनबंधो पूरय मनोवांचा दिवा निशम प्रेमानंदन मग्न सन् हे आत्मा विस्मरे तां प्राप्ति हे तदिं कदा सैत् आनन्दाण्दी वचना वचनमें प्रभु श्रीरामकृष्ण समाधो निम्नों भूत जली समुन्नत पृताजलिविष्ट पूर्वाश सका आनंदमयारूपसागरे निमस्तो ब्रह्म बाह्य ज्ञान विरही श्वासो वहति न वहति वस्पंद चिरार्तवद आसीन एतद्राज्यम विहाय प्रस्थित प्रस्थ